एक घना जंगल था उसके बीचोबीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था एल उस पेड़ पर एक तोता रहता था जिसका नाम था सोनू एल वह प्यारा था उसके बड़े बड़े पंख थे एक लंबी सी पूंछ, पर उसमें एक बुरी आदत भी थी एल वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था कोई उसके सामने बात भी करे तो वह चिल्ला देता था सोनू हर थोड़े से थोड़े बात पर सभी जानवरों के ऊपर गुस्सा हो जाता था इसलिए जंगल में बहुत कम जानवर ही उससे बातें करते थे एल इस बात से सोनू उदास भी रहता था एल उसके आम के पेड़ के पास ही जमीन में एक खरगोश रहता था उसका नाम राजू था एल वो हमेशा शांत रहता और सबसे प्यार से बात करता इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे एल एक दिन सोनू पेड़ से नीचे उतरा और राजू से बोला तू हमेशा शांत क्यों रहता है क्या तुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है मुझे तो हर बात पर तुरंत गुस्सा आ जाता है इतना कहकर सोनू चुप हो गया और राजू की ओर देखने लगाये राजू मुस्कराया और बोला गुस्सा आता है लेकिन मैं उसे अपने मन के गुब्बारे में भरता हूँ और हवा में उड़ जाने देता हूँ सोनू उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा हंसते हुए उसने कहा गुब्बारे में गुस्सा ये कैसी बात हुई राजू बोला गुस्सा अगर अंदर रखोगे तो दिल भारी हो जाएगा अगर किसी पर फेंकोगे तो वो टूट जाएगा लेकिन अगर उसे गुब्बारे में भरकर छोड़ दो तो न तुम दुखी न सामने वाला सोनू राजू की बातों को सुनकर कुछ देर सोचने लगा फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया और अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने गहरी साँस ली और बोला जा गुस्से उड़ जा धीरे धीरे सोनू का गुस्सा कम होने लगा वो अभी सभी जानवरों से प्यार से बातें करने लगा था एल इस कारण से सभी जानवर अब उसे बहुत पसंद करने लगे थे और राजू के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई एल कहानी से सीख गुस्सा अंदर रखने से मन भारी होता है और बाहर निकालो तो रिश्ता टूटता है लेकिन अगर गुस्से को समझदारी से उड़ाओ तो मन भी हल्का रहता है और दोस्त भी पास रहते हैं